सहनावतु सहनो सहवीर्यं सह वीक मा ओ शाति शांति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः भगवरो गुररात्मे मूर्ति यो व्याप्त देहाय नमः ओम शांति शांति शांति नम ओ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल कर चुके हैं द्वितीय मंत्र का विचार आज होना है नचिकेता ज्ञान का अधिकारी है निर्धारण यमराज जी को हो गया इसलिए तृतीय वर के रूप में नचिकेता के द्वारा प्रार्थित तो, आत्मज्ञान का उपदेश यमराज जी करने वाले हैं नचिकेता को लेकिन एक न्याय है कि जो आप दान दे रहे हो वह दान जिसको दिया जा रहा है उसकी स्तुति करके दे स्तुत्वा दत्तम दत्तम भवति तो जो हम दे रहे हैं वह जिसको दिया जा रहा है उसकी प्रशंसा विशेषता का वर्णन करते हुए यदि देते हैं तो वह दान उत्तम कोटि का दान माना जाता है उत्कृष्ट दान माना जाता है इस न्याय का अनुसरण करते हुए यमराज जी नचिकेता की स्तुति करते हैं और नचिकेता के अंदर अनेक विशेषताएं हैं उनमें ज्ञानाधिकार प्रयोजक विशेषताएं हैं विद्यार्थित्व बाकी बहुत सी विशेषताएं हो, लेकिन विद्यार्थित्व यानी जिज्ञासा न हो तो ज्ञानाधिकारी नहीं माना जाता तो अनेकों विशेषताओं में सबसे महान विशेषता है ज्ञानाधिकार प्रयोजक जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा है नचिकेता के अंदर आपात जिज्ञासा नहीं है यह निश्चित हुआ यमराज जी को जब आत्मज्ञान की कठिनता को बताने पर भी और कर्म का अनुष्ठान किए बिना ही अधिक पारलौकिक कर्मफल प्रस्तुत देने के लिए करने पर भी आत्मज्ञान को छोड़ने के लिए नचिकेता तैयार नहीं हुए ये ज्ञापन करता है कि नचिकेता त्मजिज्ञासु है नचिकेता के अंदर तीव्र आत्मजिज्ञासा है आपात आत्मजिज्ञासा होती तो कर्म फल के लिए आत्मजिज्ञासा छोड़ देते नचिकेता लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसीलिए नचिकेता के अंदर की जिज्ञासा दिखाते हुए नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं और उस प्रशंसा के लिए जिज्ञासा नचिकेता के अंदर है उस विशेषता को दिखाने के लिए पहले जो वेद ने बताए हुए साधन द्वय हैं उनका परस्पर वैलक्षण्य प्रस्तुत कर रहा है श्रेयस प्रथम मंत्र में श्रेयस् प्रेयच मनश्रेय उत अन्य उतय अन्येय अन प्रेय इत्यादि से ये बताया कि श्रेय शब्दित विद्या तथा तो प्रेय शब्दित प्रेयशब्दित तो ज्ञान कर्म साधनतः स्वरूपतः फलतः है विलक्षण हैं और ये जो दोनों विलक्षण हैं उनमें से श्रेय का जो उपादान करता है और प्रेय का परित्याग करता है उसका कल्याण हो जाता है अने मुक्त होता है वो संसार से बंधन से और जो श्रेय को छोड़कर के प्रेय का ही ग्रहण करता है बताया कि वह संसार में ही पड़ा रहता है परम पुरुषार्थ मोक्ष से वंचित रहता है अब कहते हैं ये जो श्रेय प्रेय शब्दित ज्ञान कर्म है इन दो साधनों का आदान करने में ग्रहण करने में मनुष्य स्वतंत्र है तो जो मनुष्य श्रेय का, का आदान करता है वह मुक्त हो जाता है जो प्रेय का आदान करता है वह मोक्ष से वंचित रहता है संसार में ही बना रहता है ये फल भी बता संसारी बना रहना दुखी बना रहना है तो जब मुक्ति का साधन तथा तो संसार का साधन अपनाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है तो क्यों सबके सब, सब मनुष्य मुक्ति के साधन को ही अपना करके मुक्त नहीं होते है? क्यों बहुत से मनुष्य संसार के साधन में ही प्रवृत्त होते हुए देखे जा रहे हैं मोक्ष में तो मोक्ष साधन को अपनाने वालों की न्यूनता क्यों है ये एक आशंका होती है क्योंकि संसार में तो देखा जाता है कि सब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल ही प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष ही सर्वोत्कृष्ट फल है उसका साधन भी बताया है श्रेय हैं करके ज्ञान है करके तो ज्ञान को अपना करके सब के सब फलों में सर्वोत्कृष्ट जो फल हैं मोक्ष उसी को क्यों नहीं पाते क्यों मोक्ष साधना में नहीं लगते है? क्यों बंधन के हेतु हेतुहूत तो कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त होते हैं प्रे को ही अपनाते हैं ये एक आशंका होती है इसका उत्तर देने के लिए द्वितीय मंत्र आ रहा है इसी प्रकार की आशंका भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में यदि उभे अपि कर तुम स्वायत्ते पुरुषेण किम प्रेये आदत्ते बाहुल्य लोक तो हैं यदि पुषेण उभे अभी कर्म स्वायत्ते तो उभय शब्द से लेना ये दो साधन जो प्रथम मंत्र में बताए हैं श्रेय प्रेय शब्द से तो श्रेय प्रेय शब्द से प्रदर्शितो ये जो दो साधन हैं इन दोनों साधनों का अनुष्ठान मनुष्य के द्वारा करना यदि संभव है शक्य है स्वतंत्र है मनुष्य इन दो में से किसी भी एक को अपनाने में मनुष्य यदि स्वतंत्र हैं तो किमर्थम अर्थम प्रेय एव आदत्ते बाहुल्य लोकः तो लोक यानी मनुष्य क्यों अधिकतर मनुष्य देखे जा रहे हैं प्रेय को ही अपनाते हुए प्रेय को ही अपना रहे हैं श्रेय को नहीं अपना रहे हैं ऐसा क्यों इति अने इति आशं आशंकायाम सत्याम इस प्रकार की आशंका होने पर उच्चते अने इसका उत्तर श्रुति के द्वारा बताया जाता है तो कहते हैं कि सत्यम स्वायत्ते भाष्य में तो जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो सत्यम ज्ञान और कर्म में से किसी को भी अपनाने में मनुष्य स्वतंत्र है ये ठीक कह रहे हो सत्यम स्वायत्त का अर्थ है तथा पिष्ट फलक श्रेय का ही ग्रहण क्यों नहीं करते अधिकतर मनुष्य ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया जा रहा है तथा ये जो दो साधन हैं इन दोनों का विवेक होना सहसा कठिन है सहसा विवेक नहीं होता और विवेक की न्यूनता अविवेक की अधिकता मनुष्यों में देखी जाती है मनुष्यों में विवेकी मनुष्य की कमी है न्यूनता है और अविवेकी की ही अधिकता है और अविवेक तथा विवेक किस मिश्र में कि तथा पहले भाष्य में एक वाक्य पढ़िए यहाँ तक कि तथापि साधनतः फलतच मंदबुद्धिना रूपे सती व्यामुस तो ये जो है कर्म तथा ज्ञान ये स्वरूपतः तथा फलतः मंद बुद्धि यानी अविवेकी के लिए दूर विवेक रूप है यानि एक जैसे ही प्रतीत होते एक फल के साधन के रूप में ही प्रतीत होते हैं ये एक दूसरे से मिले जुले से सह अनुष्ठ के रूप में प्रतीत होते हैं ये यहां पर उत्तर दिया जा रहा है तो द्वितीय मंत्र का अब उच्चारण कर लें श्रेयस्च प्रेयस्च श्रेय मनुष्य में तो संनिधीर श्रेयो ही धीरोसो वृणीते प्रेयो मंदो योगे वृणीते तो श्रेय प्रेय मनुष्येत आंगुसर्गपूर्वक इणगत धातु का लटलकार का रूप है ये दिवचन प्रथम पुरुष का ये येत यानी आगछत तो मनुष्य के पास आते हैं मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं कर्तव्य बन करके कौन तो श्रेयश्च प्रेयश्च पूर्व मंत्र में जिसे परस्पर विलक्षण विरुद्ध स्वभाव वाले बताया गया है जिन्हें जिन साधनों को वे दोनों साधन परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले श्रेय प्रेरूप साधन मनुष्य के सामने कर्तव्य बन करके उपस्थित होते हैं श्रेयस् प्रेय मनुष्यम का अर्थ है और दोनों भी कर्तव्य बन करके सामने उपस्थित हुए वेद ने दोनों को बताया मनुष्यों को लेकिन ये दोनों मुझे ही बताए जा रहे हैं या मेरे लिए इन दो में से कोई एक है अपने हमारी योग्यता क्या है ये सब इनका फल दोनों में से दोनों का एक ही फल है या अलग अलग फल हैं दोनों का साथ साथ अनुष्ठान हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये सब प्रश्न तथा तो इन प्रश्नों का उत्तर खोज करके फिर इनमें से ग्रहण करना होता है लेकिन इन सब प्रश्नों की उपस्थिति सहसा बुद्धि में नहीं होती और हो भी जाए तो विवेक नहीं होता इसलिए कोई कोई ऐसा करता है विवेक जो विवेक करता है वह श्रेय का आदान करता है प्रेय को छोड़ता है ये आगे कहा जा रहा है इरह, सब मनुष्य के सामने मनुष्यम एतह इसमें मनुष्य शब्द से लेना सब मनुष्यों को शास्त्राधिकारी सभी मनुष्यों के सामने शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित ये दो साधन कर्तव्य बन करके उपस्थित हो जाते हैं लेकिन उनमें से कहते हैं तौ तो संपरीत्य विनक्ति धीर तो जो धीर यानी विवेकी मनुष्य है अनेकों मनुष्यों में से एक जो धीर मनुष्य है वह तौसरी तो तौ तो यानी श्रेय प्रेय पदार्थ श्रेय पदार्थ ज्ञान और प्रेय पदार्थ कर्म इन दोनों का सम्यक परित्य यानी विचार करके पर्यालोचन करके चिंतन करके इनका साधन इनका स्वरूप और इनका फल ठीक ठीक इनका विचार करके विवेकी क्या करता है तो विभिनक्ति यानि दोनों को अलग करता है ठीक से इनको चिंतन करके अलग कर लेता है श्रेय ऐसा है प्रेय ऐसा है श्रेय नित्य सुख का साधन है प्रेय अनित्य सुख का साधन है इस प्रकार वो विवेक कर लेता है और विवेक करके फिर धीर अभिप्रेयसो प्रेयसो श्रेय ही अभिवृणीते ऐसा अनुय करिए धीर प्रेयसो श्रेय ही अभिवृणीते तो धीर यानी विवेकी इन दोनों का विचार करके नित्य सुख फलक जो श्रेय है ही अवधारणा अर्थन है ये अर्थ निकलेगा उसका तो श्रेय एव अभिप्रेयसो श्रेय एवं वृणते तो प्रेय से उत्कृष्ट फलक प्रेय अनित्य सुख फलक है और अनित्य सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट फल है नित्य सुख मोक्ष और उसका साधन श्रेय हैं ऐसा निश्चय करके श्रेय एवं अभिवृणीते श्रेय का ही वरण करता है ग्रहण करता है आदान करता है कौन धीर और मंद इन्हें जो अविवेकी है वह क्या करता है तो ही की अनुवृत्तियां पर भी ले आना अवधारण आव, अर्थ में है तो ही का अन्वय होगा प्रेय के साथ तो प्रेय एव मंदह प्रेय एव योग क्षेमात् वृणीते तो अविवेक के कारण मंद जो है अविवेकी अपने अंदर विद्यमान जो अविवेक है इस अविवेकवशात प्रेय का ही वृणीते यानि ग्रहण करता है आदान करता है श्रेय को छोड़ देता है ऐसा क्यों करता है कहते योग क्षेमात् पंचमी है निमित्त अर्थ में योग निमित्त निमित्तक योग अप्राप्त अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए और क्षेम प्राप्त अर्थ में तो योग के लिए यानी संसार अंतपाती अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त अनुकूल पदार्थों की परिरक्षा के लिए प्रेय शब्दित कर्म का ही आदान अविवेकी कर लेता है और विवेकी तो योग क्षेम की चिंता को छोड़ देता है वह प्रारब्ध पर योगक्षेम को छोड़ देता है कि योग प्रारब्ध के अनुसार होगा ही प्रारब्ध में जिन जिन अनुकूल पदार्थों का भोग निश्चित है वह प्राप्त होंगे ही और जब तक उनका भोग प्रारब्ध में है तब तक हमसे कोई उनको छीन नहीं सकता ऐसा निश्चय करके वह योगक्षेम की चिंता नहीं करता भगवान ने गीता में कहा निरयोग क्षेम आत्मवान वह तुम क्या करो निर्योग क्षेम हो जाओ यानी योगक्षेम की चिंता को छोड़ दो और आत्मवान हो जाओ का अर्थ है आत्मज्ञान की साधना में ही अपने आप को दृढ़ता से लगाओ तो इस प्रकार यह मंद तो योग क्षेम की चिंता प्रारब्ध पर या भगवान पर नहीं छोड़ सकता भगवान पर छोड़ देता है भक्त इसलिए भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाँ में हम भक्तों के योग क्षेम का तो वहन भगवान करते हैं ज्ञानी का योग क्षेम प्रारब्ध के अनुसार चलता है और जो भक्त भी नहीं ज्ञानी भी नहीं ऐसे अविवेकि का योगक्षेम वह स्वयं ढोता रहता है इसके लिए वह फिर कथा ये नहीं करेंगे तो अनुकूल पदार्थ कैसे प्राप्त होंगे नहीं कुछ करेंगे तो क्षेम कैसे होगा परिरक्षा कैसे होगी जो है उसकी तो ये मंद योग क्षेम निमित्तक प्रे का ही आदान कर लेते हैं तो इसमें से जो अवतरण भाष्य में शंका थी कि श्रेय और प्रे का आदान करने में मनुष्य स्वतंत्र हैं तो क्यों अधिकतर लोग प्रे का ही आदान करते हैं श्रेय का आदान कम करते हैं हाँ, हाँ हाँ तो किमर्थ हम ये हुआ नहीं मूल प्रश्न ये तो क्या है, किस कारण से हाँ, है ऐसा किस कारण से तो कहा योगक्षेम आप तो योगक्षेम की चिंता करने वाले ज्यादा हैं संख्या बढ़ती क्यों जाती है ये नहीं लिखा इसमें तो, तो इसलिए कि अविवे की के, दो दो दो के तो बहुत हाँ। है। हाँ। है। हैं हाँ तो हाँ तो उसमें हेतु यही है कि संग जैसा करेंगे ना संग जैसा प्राप्त होता है ऐसी ही अंदर की वासना है अभिव्यक्त होती है वो किसमें ब्रह्म सूत्र में आया था कि इसी में आया था संघ का प्रभाव ज्यादा पड़ता है ना अभी दो तीन दिन पहले आया था है? तो संघ का प्रभाव और संघ जो है ज्यादातर संसार में अविवेकी लोग हैं शुरू से हाँ तो इसीलिए तो उनका संघ हमको ज्यादा मिलता है तो उनके अविवेक के संस्कार हमारे बुद्धि में ज्यादा पड़ते हैं इसलिए जो है उसी की संख्या बढ़ती है हाँ। तो संघ का प्रभाव काल का प्रभाव ऐसे कई एक निमित्त है तो किमर्थम इसे तो लिया ये कहा गया कि ऐसा किस कारण करते हैं क्या निमित्त है वो निमित्त बता है योगक्षेम तो योग क्षेम की चिंता प्रारब्ध पर या ईश्वर पर छोड़ने वाले बहुत कम हैं। और योगक्षेम की चिंता करने वालों की संख्या अधिक है इसलिए योगक्ष का साधन समझ करके प्रे को अपनाते हैं ये यहां पर कहा गया भाष्य को देखिए तो दूर विवेक रूपे सती व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम पुरुषम आ इत याने प्राप्नुत कौन तो श्रेय प्रेयश <coughs> तो ये जो श्रेय और प्रेय है यह व्यामिश्री भूत के तरह मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं मनुष्य को प्राप्त होते हैं कर्तव्य बन करके यद्यपि इनका स्वरूप परस्पर विलक्षण होने से अंधकार और प्रकाश के तरह इनका विरोध है तो भी व्यामिश्रीभूत कहे हैं इसलिए युवकार का प्रयोग किया नहीं युवा शब्द का वस्तुतः इनका कभी व्यामिश्रण हो नहीं सकता एक हो नहीं सकते साथ रह नहीं सकते लेकिन अविवेक के कारण ये सह अनुष्ठे के रूप में प्रतीत होते हैं ये युव शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बता रहे है। हैं अतो का अर्थ है व्यामिश्री भूतत्व पुरुषम आ इत पुरुषम मनुष्यम का अर्थ कर दिया पुरुषम आ इत आ ये आंग उपसर्ग है और यानी ये तह आ और ई का मिल करके ये हो करके ये तह बन जाता है आ पुरुषम ये तह एत का पदच्छेद है आ इत और उसका अर्थ कर दिया आ इत का प्राप्तुत पुरुष को प्राप्त करते हैं ये दोनों साधन पुरुष को प्राप्त करते हैं ने पुरुष के सामने कर्तव्य बन करके उपस्थित हो जाते हैं अतो हंस इव अंबस पय तो जब ये व्यामिश्री भूत से उपस्थित दूध मिला हुआ उसके सामने उपस्थित होता है तो अलग करता है जल से दूध को ऐसे जो धीर हैं विवेकी हैं वह इन व्यामिश्री भूत से उपस्थित हुए श्रेय प्रेय का विवेक कर लेता है अलग अलग इनको कर लेता है ये आगे कहा जा रहा है तौ तो संपरित्य का अर्थ करते हुए कि तो यानी श्रेय प्रेय पदार्थ संपरित्य का अर्थ करते हैं सम्यक परिगम्य यानि मनसा आलोच्य तो इनका आम मन से ठीक ठीक साधन तह, तह फल फलत विचार करके क्या विचार करेगा तो गुरु गुरुलाघवम यानी इनके फल का गुरु गुरुलाघव देखता है यानी किसका फल गुरु है उत्कृष्ट है किसका अल्प फल है तो अनित्य सुख श्रेय प्रेय का फल है श्रेय का फल नित्य सुख है ऐसा वह विभिन्न इनको फलत अलग कर लेता विभिन्न का अर्थ कर दिया पृथक करोती कौन तो धीरा यानी धीमान विवेकी ऐसा कर लेता है अब ये विवेक का फल बताया जा रहा है कि विविच श्रेयो ही यानी श्रेय एवं अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यर्तवात्त तो ऐसा विवेक करके श्रेय प्रेय का विवेकी श्रेय का ही आदान करता है अभिवरण करता है क्यों तो कहते तो। प्रे सो प्रेय की अपेक्षा अभ्यर्तित यानी श्रेष्ठ श्रेय होने से श्रेष्ठता है नित्य सुख साधनत्व होने से तो कहा ऐसा कौन करता है प्रेय की अपेक्षा अभ्यर्तता तो को श्रेय के जान करके श्रेय का ही वरण तो कहते को असौ धीरा धीर धीर ऐसा करता है विवेकी ऐसा करता है और उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि यस्तु मंदो यानी अल्पबुद्धि अविवेकी अल्पबुद्धि हुआ अविवेकी स शरीरादि सविवेक असामम्याेम योगक्षेम शरीरादी उपचयक्षणनिमित्त प्रेयपुत्र पशुपुत्रादील पुत्र पुत्र वृणीते तो जो मंद है यानी अविवेकी है वह विवेक का सामर्थ्य बुद्धि में न होने से योगक्षेम की चिंता में लगा हुआ रहता है तो योगक्षेम के लिए क्या करता है कि योगक्षेम तो शरीरादि उपचय रक्षण निमित्त ये योगक्षेम का अर्थ कर दिया योग क्षेम निमित्तम का अर्थ होगा शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम तो शरीर का संवर्धन योग है और रक्षण क्षेम है तो शरीरादि में आदि शब्द से फिर शरीर के अनुकूल पदार्थों की अभिवृद्धि प्राप्ति योग है और उनका उनकी रक्षा क्षेम है तो ये शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम निमित्त इत्यर्थ योग क्षेमात् जो मूल में पद हैं उसका यह अर्थ निकलेगा शरीरादि उपचय रक्षण निमित्त प्रेय यानी पशुपुत्रादि लक्षण प्रेय वृणीते इसका वर्णन करता है तो आगे हैं तीसरा मंत्र उसका उच्चारण कर लें प्रियान कामान अभिध्याय निकेतो त्रा नएता श्रृंका वितमयी मवाप्तो यस्याम मज्जी बहु मनुष्या तो हे नचिकेता न <coughs> तो स ये सरोनाम है नचिकेता का परामर्शक तो प्रथम वल्ली में नचिकेता का विवेक स्पष्ट हुआ है कि नान्य वर तुल्य एतः कचित इससे बताया गया आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई साधन है नहीं जिसका मैं वर्ण करूं इसलिए वरस्तु वर्णीय ऐस तो आत्मज्ञान ही वर्णीय है वर्ण योग्य है ये साधन विषय विवेक नचिकेता का पहले यमराज जी को निर्धारित हुआ न ज्ञात हुआ और अतिरिक्त साधन का जो फल है जो बिना साधन के ही नचिकेता को देने के लिए यमराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है शतायु पुत्र पौत्रादि उनके विषय में भी विवेक उसका निश्चित है स्वभावामर्त्य यदंत इससे हुआ है स्रे तथा स्रे के फल, प्रे तथा प्रे के फल का विवेक नचिकेता के अंदर साफ साफ है अंधकार और प्रकाश के तरह ऐसा इन श्रेय प्रे को तथा श्रेय प्रेय के साधन को अंधकार प्रकाश के तरह पृथक पृथक जानने वाला विवेकी नचिकेता का परामर्शक है स ये सर्वनाम स नचिकेता यानी जिसने यमराज्यी को नान्य वर तुल्य एतः कश्चि इत्यादि से श्रेय प्रे विषयक अपने विवेक को दिखा दिया है और स्वभावर्त्येद तो इससे फल विषेक विवेक को भी बता दिया है ऐसा विवेकी नचिकेता का परामर्शक है स शब्द यमराज्य नचिकेता को कह रहे कि सत्वम विवे की तम धीरस तो ये जो दो बताए गए धीर और मंद इनमें तुम धीर हो कई कई मनुष्यों में से कोई कोई जो होता है धीर उनमें से तुम हो धीर हो तो सत्वम हे नचिकेत धीरस्व कहते इसलिए कि मैंने देखा कि प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यान अत्यस्राक्षी तो प्रिय जो काम आहिक जो भोग है पशुपुत्रादि यह है प्रिय काम शब्द से ग्राह्य काम शब्द का अर्थ है काम्यंते अविवेकी भी ये थे कामा ऐसी काम शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो काम शब्द का अर्थ होता है अविवेकी जिनको चाहते हैं अविवेकी के चाह का विषय वो कौन है अविवेकी की, की चाह का विषय है पशु पुत्रादि लौकिक और पारलौकिक है प्रिय रूपान कामान शब्द से ग्राह्य वे अब्सरादि स्वर्गीय भोग और इन दोनों आहिक आहिक प्रिय प्रिय शब्दित भोग और रूप भोग। इन दोनों को अभिध्यायन यानी इनके अनिततादि दोषों का ठीक से चिंतन करके इन प्रियान प्रिय रूपांश कामान अत्यस्राक्षी तुमने ग्रहण नहीं किया वरण नहीं किया अभी तू कहा तवई ववाहा तब नृत्य ये सब अधिक पारलौकिक भोग आप अपने पास ही रहने दीजिए इनको छोड़ दिया स्वीकार नहीं किया इसलिए तुम धीर हो क्योंकि पहले बताया धीरो ही श्रेयो स्रे, ही धीरो अभिप्रेयसो वृणित जो धीर होता है वह श्रेय का ही वर्ण करता है प्रेय अपेक्षा उत्कृष्ट होने के कारण नई ज्ञाने न पवित्रम विदे विद्यते लब्वा चापर लाभ मन्यते निकम ततः इत्यादि से कहा गया है कि ज्ञान ही अभ्यरीत है बाकी की अपेक्षा और नयता श्रृंका वित्तमयी अवाप्त तो ये जो वित्तमयी यानी वित्त साध्य कर्म का फलभूत जो श्रृंका है याने कर्म की का कर्म की गति है संसारातपाती फल है उसको तुमने स्वीकार नहीं किया और श्रृंका शब्द का अर्थ एक माला करते हैं तो ये जो माला है उस माला को भी तुमने नहीं लिया और श्रृंका शब्द का अर्थ गति है तो कर्म फल तो वित्तमयी एने वित्त साध्य कर्म का फलभूता श्रृंका एने गति कर्मफल उसको तुमने स्वीकार नहीं किया यम बहवो मनुष्या मज्जंती यह श्रृंखला कैसी है श्रृंखला यानी कर्मगति कहते जिसमें बहो मनुष्या तो अनेक मनुष्य दिन रात इसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है कर्म गति को आहिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं इसी में भटकते रहते हैं मनुष्य बन कर पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं फिर वहां से वापस आते हैं फिर पुण्य कर्म करते हैं कुरवते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते के अनुसार इसी में अनेक मनुष्य लगे रहते हैं उस गति को तुमने स्वीकार नहीं किया कर्मफल को और नित्य सुख का साधनभुत जो श्रेय है ज्ञान है उसी के वर पर तुम दृढ़ रहे थोड़ा भाष्य है सन पुनर्मया पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य मानोपि बार बार मैंने तुम्हें प्रलोभन दिखाया लेकिन प्रियान पुत्रादी प्रिय अफ्सर प्रभृति लक्षण का अभिध्यायन यानी चिंतन तेषा अन्य असारत्वादि दोषान <coughs> तो क्या चिंतन किया इन प्रिय तथा प्रिय रूप वस्तुओं का तो कहते हैं तेषा यानी प्रिय रूप तथा प्रिय तथा प्रिय रूप जो काम कामशब्दी तो अहिक पारलौकिक भोग है उनके अंदर विद्यमान जो अनित्यत्व असारत्व आदि दोष है इन दोषों को चिंतन के साथ अन्वय करना इनका चिंतन करके दोषों का और जिन पदार्थों का दोष निश्चित होता है व्यक्ति का मन उन्हें स्वीकार नहीं करता जिन पदार्थों में दोष दिखते हैं उनको छोड़ना चाहता है जबरदस्ती ग्रहण कराएंगे तब भी ग्रहण नहीं करता तो इन दोषों का चिंतन कराने किया तुमने इसीलिए बार बार मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी इन सब पदार्थों को तुमने स्वीकार नहीं किया अपित तो छोड़ दिया हे न चिकेत तो अत्यसाक्षी मैंने अति सृष्टवान परित्यक्तवान असी तुमने इन्हें छोड़ दिया अहो बुद्धिमत्ता तब तुम्हारी इससे बुद्धिमत्ता प्रगट होती है विवेक प्रगट होता तुम विवेकी हो और नयता अवाप्तवान अशी श्रृंकाम एने स्त्रीतिम कुछताम मूढ़जन प्रवृत्ताम वित्तमय धन प्रायाम ये जो कुत्सित गति है कर्म फल है मूढ़ जन मूढ़जन मूढ़ जनों की प्रवृति का विषय भूता और धन धन से साध्य कर्म का फल भूता उसे तुमने स्वीकार नहीं किया न अवाप्तवान सी यश्याम श्रितो मज्जंती यानी सीदंती बहु अनेके मूढ़ा मनुष्या अनेक मूढ़ अविवेकी मनुष्य जिस कर्म गति में पड़े रहता है उस कर्म गति को तुमने स्वीकार नहीं किया अब ये जो दो साधन बताए गए हैं श्रेय प्रेय इन्हीं को इनमें से प्रेय जो है अविद्यारूप है और विद्यारूप है श्रेय और नचिकेता को श्रेयथित्व यानी विद्यार्थित्व से युक्त दिखा करके उसकी प्रशंसा करने के लिए ये प्रस्तावना की जा रही है दो एक मंत्र से दूरमेते विपरीते विसूची इत्यादि से इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम सहना सहनो भुना सह वी कर्वा वी तेजस्वीधीतमस्तु